जोड़ी की पहली खुदाई खुदाईविन कैंसिया पुखराज जोड़ी ने एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद बनने का सपना देखा था वो भी अपने पिता की तरह दूर दराज के स्थानों की यात्रा करना चाहती थी ऐतिहासिक स्थानों की खोज करना चाहती थी और पृथ्वी के अंदर छिपे खजाने की खजाने को खोजना चाहती थी तुम अभी बहुत छोटी हो उसके बड़े भाई सिमी ने कहा पुरातत्वविद बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते हैं तुम अभी उतनी ताकतवर भी नहीं हो उसके दूसरे भाई एलि ने कहा पूरा बोरे भर, भर मिट, तुम्हारा दूसरा जूता कहाँ है शायद कोठरी के अंदर होगा उसने जवाब दिया जोड़ी अंधेरी कोठरी की धूल भरी गहराइयों में रेंगती हुई अंदर गई मिल गया उसने कहा तुम्हारी नजर काफी तेज है माने का देखो तुम यहाँ पिताजी के पास रहना मैं तुम्हारे भाइयों को शिविर में छोड़कर आती हूँ जोड़ी ने पिताजी को उनके कमरे में पाया उनके चारों ओर कागजों का एक ढेर लगा था डैडी क्या आप मुझे पोम्पई के खंडर दिखाने ले जा सकते हैं वो बहुत दूर में है। इतनी दूर जाने की बजाय तुम उनके बारे में कोई किताब क्यों नहीं पढ़ती हो जोड़ी ने आ भरी अगर मैं कभी खुदाई पर नहीं जाऊंगी फिर मैं एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद कैसे बनूंगी पुरातत्वविद बनने के लिए पढ़ना पर्याप्त नहीं है मैं अपने हाथ में फावड़ा उठाना चाहती हूँ और सिर पर सूरज की तपती गर्मी में खुदाई करना चाहती हूँ तो कर लोगों से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने खुदाई में क्या पाया वो मुझे दिखाना चाहते हैं चलो आज वहां चलते हैं जोड़ी कार में फावड़ा बाल्टी पानी की बोतले और नाश्ता रखने के लिए तोड़ी फिर पिताजी यरूशलम में पहाड़ी के नीचे ओवरपास के नीचे मोई दीन तक गए वहां उन्होंने कार को पार्किंग में उस चिन्ह के पास खड़ा किया जिस पर लिखा था खुदाई वाले इस कर कदम रखे फिसले तो फिर आप अतीत में जा सकते हैं हो सकता है कि मुझे यहाँ यहूदा की तलवार मिल जाए या कोई गुप्त मार्ग मिल जाए जोड़ी ने कहा फिर उसने पहाड़ी पर खड़े लोगों के समूह की ओर इशारा किया देखिए पिताजी वे खुदाई करने वाले लोग हैं जोड़ी और उसके पिता पहाड़ी पर चढ़ गए कुछ देर बाद उन्हें प्रोफेसर हॉफर मिले वो चौड़े कंधों वाले एक ऊंचे आदमी थे और उनके सर पर हरे रंग की एक टोपी थी उन्हें देखकर प्रोफेसर ने प्रोफेसर ने टोपी लहराई यह मेरी बेटी जोडी है पिताजी ने कहा वो एक पुरा तत्वविद तो बनना चाहती है हम यहाँ देखने के लिए आए हैं कि आपने क्या क्या खोजा खोजा है एक बहुत ही असामान्य छेद प्रोफेसर ने कहा फिर टोपी को उछालते हुए उन्होंने अपने सिर को छेद के अंदर डालने की कोशिश लेकिन उन्होंने पहले एक कंधे से और फिर दूसरे कंधे से झूलने की कोशिश की बाहर निकालो जोर से चिल्लाए उन्होंने क्या कहा जोड़ी ने पूछा मुझे लगता है उसका मतलब है कि हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए पिताजी ने कहा एक बार प्रोफेसर हॉफर खड़े हुए तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि अंदर कुछ बहुत दिलचस्प है लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत बड़ा हूँ इसलिए मैं अंदर जाने में असमर्थ हूँ छेद बहुत संकीर्ण है और वहां खूब अंधेरा है लेकिन अगर हम एक बड़ा छेद खोदते हैं तो ढह सकता है जब प्रोफेसर और जोड़ी के पिता जोड़ी के पिता आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे थे तब तक जोड़ी खुदाई वाले स्वयंसेवकों के पास चली गई पहाड़ी पर मलबे की खुदाई करने वालों की कतार बाल्टियों में एक दूसरे को पकड़ा रही थी क्या तुम बाल्टी ब्रिगेड में शामिल होना चाहोगी उनमें से एक ने पूछा जोड़ी ने एक फावड़ा उठाया और तब हुई सूरज की गर्मी में खोदना शुरू किया मलबा धीरे धीरे जमा होता अब खुदाई करना पहले की तुलना में मुश्किल महसूस हो रहा था पूरा तत्व बहुत कठिन काम है जोड़ी ने खुद से कहा वो आराम करने के लिए रुकी और फिर अपने पिता और प्रोफेसर हॉफर के पास वापस चली गई अगर मैं छोटा होता और मेरी आंखें तेज होती प्रोफेसर ने कहा तो मैं उस छेद के अंदर देख सकता था वो सुनकर जोड़ी के दिमाग में एक विचार आया उसने प्रोफेसर साहब के कंधे को थप क्षमा करे प्रोफेसर मैं एक पूरा को जानती हूँ जो छोटी है और जिसकी नजर बहुत तेज है और वो कौन है प्रोफेशन ने पूछा मैं जोड़ी ने कहा देखो तुम खुदाई करने के लिए अभी बहुत छोटी हो प्रोफेशन ने उत्तर दिया मैं बाल्टी में आसानी से बैठ सकती हूँ और फिर आप मुझे छेद में से नीचे डाल सकते हैं वहां मैं आपकी आंखें बन सकती हूँ पिताजी ने मुझे पूरा तत्व के बारे में काफी कुछ सिखाया है जोड़ी ने कहा अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मुझे तुरंत दिखाई देगा मुझे नहीं पता प्रोफेशन ने कहा चलो जोड़ी को एक मौका देते हैं पिताजी ने कहा इससे पहले कि वे अपना मन बदल पाते जोड़ी बाल्टी के अंदर बैठ गई प्रोफेसर ने सुरक्षा के लिए जोड़ी की कमर में एक रस्सी बांध दी पिताजी पिताजी ने उसे टॉर्च दे दी और कहा मुझे आशा है कि तुम्हें मकड़ियों से डर नहीं लगता होगा मकड़िया जोड़ी ने कहा, पूरा तत्वविद मकड़ियों से नहीं डरते हैं जोड़ी की बाल्टी एक टक्कर के साथ नीचे गिरी गुफा एकदम शांत थी पहले बाई और फिर दाई और जोड़ी ने अपनी टॉर्च चमकाई उसे बाल्टी से बाहर कूदना सुरक्षित लगा तुम्हें क्या दिख रहा है प्रोफेसर ने चिल्लाकर पूछा जोड़ी ने अपनी उंगलियां दीवारों से सटा दी दीवार नरम है और वेला आइसक्रीम के रंग की है चूना पत्थर या चौक जैसा मैंने सोचा था प्रोफेसर ने कहा ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने वहां एक गली खोदी हो जोड़ी ने जारी रखा मुझे लगता है कि मैं उस गली में रेंग सकती हूँ इस बार नहीं पिताजी ने कहा अब हम तुम्हें वापिस ऊपर खींच रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है कृपया बाल्टी में वापस बैठो प्रोफेसर ने कहा जब उन्होंने बाल्टी को झटका दिया तब जोड़ी बाल्टी के अंदर कूद गई तुमने जो देखा वो हमें बताओ प्रोफेसर ने जोड़ी से ऊपर आने के बाद कहा वहां पर मुझे भूमिगत मार्गो की एक भूल भुलैया जैसी दिखाई जोड़ी ने बताया। तो फिर आगे एक और प्रवेश द्वार जरूर होना चाहिए प्रोफेसर ने कहा और कुछ जोड़ी ने अपनी कसी हुई खोली और यह उसने अपनी मुठ्ठी खोलते हुए कहा उसके पास क्या है वो हम नहीं देख पा रहे हैं बाकी छात्रों ने कहा और वे चार ओर इकट्ठा हो गए फिर प्रोफेसर होबर ने जोड़ी को अपने कंद, चौड़े कंधों पर बिठाया एक तीर एक छात्र चिल्लाया मैकाबी के काल का दूसरे ने पूछा हो सकता है प्रोफेसर ने कहा आपको क्या लगता है मैकाबी इतने नीचे कैसे उतरे होंगे जोड़ी मुस्कुरा दी वे छोटे छोटे मार्गों में रेंगने के लिए काफी फुर्तीले रहे होंगे वे इतने बहादुर होंगे कि उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता होगा और वो और उन सभी लोगों से लड़ने में सक्षम होंगे जो सोचते थे कि वे जीत नहीं पाएंगे बिल्कुल मेरी जोड़ी की तरह पिताजी ने कहा फिर उन्होंने प्रोफेसर हॉफर से अलविदा कहा और वे पहाड़ी से नीचे उतरे अंडरपास से गुजरने के बाद वे वापस यरूशलम चले गए जहां माँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी समाप्त